हम हैं भवजल माएँ आपे ही बहि जाएंगे जे नहीं पकड़ो बाएँ अवगुन मेरे बाप जी बकस करीव निबाज जे मैं पूत कपूत हों तऊ तो पिता को लाज मन पर न प्रेम रस ना कछु तन में ढंग ना जानो उस पीव सों क्यों कर रहसी रंग मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर कृपा पूर्वक हमें इसका अभिप्राय समझाएं अहंकार है साढ़ी पीड़ाओं का स्रोत नरक का द्वार लेकिन तुमने समझ रखा है कि वही स्वर्ग की कुंजी और अहंकार को सिर पर लेकर तुम लाख उपाय करो सुख की कोई संभावना नहीं न शांति का कोई उपाय न स्वर्ग का द्वार खुल सकता है अहंकार के लिए द्वार बंद है द्वार के कारण नहीं अहंकार के कारण ही बंदे और अहंकार बिल्कुल अंधा है उसे दिखाई भी नहीं पड़ता और उस अंधेपन में जिसे मिटाना है उसे तुम बचाते हो जिसे छोड़ना है उसे तुम पकड़ते हो जिसे फेंकना है उसे तुम संभालते हो हीरे मोती तो फेंक देते हो कूड़ा करकट बचा लेते हो जो असार है उसे तो संभाल के रखते हो जो सार है उसकी खबर भूल जाती रोज ही ये मुझे अनुभव होता है क्योंकि रोज ही लोग आते हैं उनकी पीड़ा है उनका कष्ट है और उनका कष्ट वास्तविक है लेकिन कष्ट मिटता नहीं पीड़ा जाती नहीं अशांति खोती नहीं और जब मैं उनसे बात करता हूं तो पाता हूं कि वो उसे बचा रहे कल रात ही एक महिला आई पढ़ी लिखी है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है पीएचडी है सुसंस्कृत है उसने मुझे कहा कि मेरे मन में बड़ी उदासी है, उदासी जाति ने तो मैंने पूछा डॉक्टरों को पूछा डॉक्टर क्या कहते हैं उस महिला ने कहा डॉक्टर डॉक्टर क्या ठीक करेंगे जैसे कि बीमारी इतनी विशिष्ट है कि डॉक्टरों का क्या बस के ठीक कर सके जिस ढंग से उसने कहा जिस भाव भावभंगिमा से कहा कि डॉक्टर क्या करेंगे उसमें ऐसा लगा कि उसकी बीमारी डॉक्टरों के लिए एक चुनौती और डॉक्टर न कर पाएंगे क्योंकि वो करने न देखी डॉक्टरों और उसके बीच जैसे कोई संघर्ष कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है और उसने कहा कि संतों के यहां भी गई कुछ हुआ नहीं अब आपके चरणों में आई संतों को भी हरा चुकी है अब वो मुझको हराने आई है। कहती तो यही है ऊपर से कि आपके चरणों में आई हूं लेकिन भीतर भाव यह है कि एक मौका आपको भी देना उचित है एक अवसर चरणों में नहीं आई है सेवा लेने आई है उससे मैंने कहा रुक जाओ दस दिन ध्यान कर लो उसमें वो संभव नहीं अभी तो विश्वविद्यालय खुलने के करीब है। अगर बीमारी सच में बीमारी है और कष्ट दे रही है तो आदमी हजार उपाय करेगा उसे दूर करने का लेकिन ये महिला उसे बचाती मालूम पड़ती मैंने कहा ध्यान करो उसने कहा एक दिन कल करके देखा बीमारी को तो जन्मों जन्मों तक आदमी इकट्ठा करता है ध्यान को एक दिन में करके देख लेता है मैंने उससे कहा तो ऐसा करो जब तक ना आ सको जब आ सको तो दस दिन का वक्त निकाल के आ जाओ ताकि पूरा ध्यान का शिविर कर सको जब तक ना आ सको तो मैंने जो जो कहा है उसे पढ़ जाओ उसने कहा पढ़ने से क्या होगा आपका आशीर्वाद चाहिए जैसे कि आशीर्वाद मांगे जा सकते हैं आशीर्वाद मिलते हैं मांगे नहीं जा सकते आशीर्वाद पाने की पात्रता चाहिए मांगने से उनका कोई संबंध नहीं है तुम जब तैयार होते हो तब आशीष बरस जाती छीनी झपटी नहीं जा सकती लेकिन ऐसा लगता है कि महिला जिद करके बैठी उसकी उदासी कोई मिटा ना सकेगा और जब तुम ही जिद करके बैठे हो तो कौन मिटा सकेगा और असली सवाल मिटाने का नहीं है उदासी क्यों है उदासी इसलिए होगी कि अहंकार ने बड़ी महत्वाकांक्षा की होगी वो पूरी नहीं हो पाई है अहंकार ने बड़ी सफलताएं चाही होंगी वो पूरी नहीं हो पाई अहंकार ने बड़े आभूषण उपलब्ध करने चाहे होंगे सजाना चाहा होगा स्वयं को वो पूरा नहीं हो पाया वो कभी पूरा नहीं होता सुसंस्कृत महिला है पढ़ी लिखी है इसका अर्थ यह हुआ कि महत्वाकांक्षा साधारण स्त्रियों से ज्यादा है पुरुषों जैसी महत्वाकांक्षा है पुरुषों जैसा अहंकार एक दौड़ है उसमें सफल नहीं हो पा रही कोई कभी सफल नहीं हो पाता कहीं भी पहुंच जाओ अहंकार की भूख तृप्त होती ही नहीं क्योंकि अहंकार की भूख झूठी है सच तो हो तो तृप्त हो जाए झूठी भूख को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं जितना करो तृप्त उतना बढ़ती चली जाती इसलिए उदासी है अब उदासी अहंकार के कारण है और आशीर्वाद तब तक नहीं मिल सकता जब तक अहंकार न मिटे इसे थोड़ा ठीक से समझ लो ये गणित सभी के जीवन के काम का है आशीर्वाद तभी मिल सकता है जब अहंकार न हो और मजा ये है कि अहंकार न हो तो आशीर्वाद के बिना भी उदासी मिट जा सकती है आशीर्वाद की कोई जरूरत भी नहीं अहंकार हो तो आशीर्वाद की जरूरत है क्योंकि उदासी रहेगी लेकिन अहंकार के रहते आशीर्वाद नहीं बरस सकता है और अहंकार गलत को बचाए चला जाता है एक सज्जन कुछ दिन पहले आए सन्यास लेना चाहते हैं ध्यान करना चाहते हैं शांत होना चाहते हैं लेकिन मैं का स्वर बड़ा प्रगाढ़ मैंने उनसे पूछा कहां से आए मैंने यह पूछा नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं, सिर्फ इतने पूछा कि कहां से आए बस उन्होंने शुरू कर दिया कि मैं समाज सुधारक हूं कि मैं आदिवासियों का काम कर रहा हूँ कि मैंने इतनी संस्थाएं चला दी कि मैं फला कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में भाग लिया और जर्मनी में भाग लिया और इतनी तेजी से वो चलने लगे सब बताने में कि संध भी ना दी उन्हें मुझे कि मैं उन्हें किसी तरह रोकूं कि रुको ये मैंने पूछा नहीं है ये तो तुम्हारी बीमारी है वो चले ही जा रहे हैं मैं मैं मैं, मैं लोगों के पत्र मेरे पास आते हैं वो मैं से ही शुरू करते हैं हर वाक्य सब मैं से भरा है और नीचे दस्तक होते हैं आपका विनम्र वो विनम्रता बड़ी झूठी है वो विनम्रता भी अहंकार का ही एक आभूषण एक सजावट होगी अहंकार पीड़ा का स्रोत है और उसी के कारण तुम अपने स्वभाव को नहीं पा सकते न परमात्मा को पा सकते हो आशीर्वाद तुम पर बरसेगा ही नहीं अहंकार के कारण तुम उल्टे घड़े हो वर्षा होती रहेगी तो भी तुम पर बूंद न पहुंचेगी तुम खाली के खाली रह जाओगे काश तुम अहंकार से खाली हो जाओ तो तुम आज भर सकते हो इसी क्षण भर सकते हो कहीं कोई रुकावट नहीं है तुम्हारे अतिरिक्त कहीं कोई बाधा नहीं है इसलिए गहरा सवाल प्रार्थना करने का नहीं है गहरा सवाल ये जो करने वाला है इसको मिटाने का है नहीं तो यही दुकान चलाता है यही प्रार्थना करेगा ये मिट जाए तो तुम्हारा जीवन प्रार्थना है कबीर उसी को सहज योग कहते ये मिट जाए तो तुम्हारा प्रतिपल पूजा है परिक्रमा है तो घर में ही स्नान गंगा स्नान है तो तुम जहां हो वहीं धर्म है वहीं तीर्थ है तो तुम्हारी श्वास श्वास स्मरण पर अहंकार मिट जाए नहीं तो पूजा भी व्यर्थ प्रार्थना भी व्यर्थ अहंकार का विष सभी को विषाक्त कर देता है एक करोड़ मैंने सुना है बहुत अर्चन में था करोड़ों का घाटा लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी नौका डगमगा रही थी कभी मंदिर नहीं गया था कभी प्रार्थना भी न की थी फुर्सत ही ना मिली थी ऐसे उसने पुजारी रख छोड़े थे वो मंदिर भी बनवा दिया था जहाँ वो उसके नाम से पूजा किया करते थे लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कपते हाथों वो भी मंदिर गया सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो पहली प्रार्थना वही कर सके कोई दूसरा पहले ही मांग के परमात्मा का मन खराब ना कर चुका हो, लेकिन देख के हैरान हुआ कि गांव का भिखारी उससे पहले मौजूद था अंधारा था अभी वो भी पीछे खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है क्योंकि धनी आदमी देखता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं और भिखारी सोचता है देखता है कि मुसीबतें मेरे पास धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी दोनों मुसीबत में जीते हैं। अपने अपने ढंग की मुसीबतें हैं मुसीबतें जरूर हैं भिखारी की मुसीबत भिखारी के लिए बहुत बड़ी थी धनपति के लिए कुछ बड़ी न थी उसने सुना कि भिखारी कह रहा है कि हे परमात्मा अगर पांच रुपये आज न मिले तो जीवन नष्ट हो जाए आत्महत्या कर लूंगा ये तो चाहिए ही पत्नी बीमार है और दवा के लिए पाँच रुपए होना बिल्कुल आवश्यक है मेरा जीवन संकट में इस अमीर आदमी ने यह सुना और वो भिखारी बंदी नहीं कर रहा है और कहे जा रहा है प्रार्थना जारी तो उसने अपने खीसे से पाँच रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया और कहा भाई ये पाँच रुपए तू ले और जा फिर उसने परमात्मा से कहा कि सर नाउ यू कैन गिव यू नाओ यू कैन गिव मी योर अनडिवाइडेड अटेंशन अब आप अनबटा ध्यान मेरी तरफ दे सकते हैं ये भेकारी से छुटकारा हुआ मुझे पांच करोड़ रुपए की जरूरत है अहंकार का सूत्र है ए सर्च फॉर अनडिवाइडेड अटेंशन एक खोज है अहंकार की कि ध्यान तुम्हें मिल जाए अब इसे तुम समझ लो अहंकार ध्यान मांगता है और निर अहंकार ध्यान देता है अहंकार मांगता है सारी दुनिया की नजरें मुझ पर हों अहंकार कहता है जहां से मैं निकलूं लोग मुझे देखें मुझे अहंकार की मांग है कि ध्यान मुझे मिले और निर निरअहंकार की मांग है कि मैं कितना ध्यान बांट सकूं, फूल के पास से भी गुजरूं तो मेरी पूरी आत्मा को ध्यान के, के द्वारा फूल पर उंडेल दू और अगर तुम पूरी आत्मा से फूल पर अपनी ध्यान को उंडेल दो तो फूल परमात्मा हो जाता है जहाँ ध्यान समग्र रूप से उंडेल दिया जाता है वहीं मंदिर निर्मित हो जाता है वो मंदिर बनाने की कला है और जब तुम ध्यान मांगते हो वहीं नरक खड़ा हो जाता है ध्यान देना साधना है ध्यान मांगना संसार है अब जो ध्यान देने को राजी है वो तभी राजी हो सकता है जब उसने अपने भीतर का सूत्र तोड़ डाला हो जो सदा मांगता है अहंकार भिखारी विनम्रता सम्राट ये बड़ा विरोधाभास है क्योंकि हमें तो लगता है अहंकार सम्राट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन अहंकार सदा भिखारी है मांगता है ध्यान मांगता है लोग मेरी तरफ देखें प्रतिष्ठा दें इज्जत दें संसार मुझे जाने मेरा नाम लिख जाए स्वर्णाक्षरों में मेरा रूप खुदा रह जाए इतिहास के पन्नों पर मैं भी चला हूं यहां मेरे पद चिन्ह कभी मिटे ना अहंकार की सारी चेष्टा यही है निरहंकार की चेष्टा क्या है निरहंकार की चेष्टा है कि, कि किसी को पता भी ना चले कि मैं यहां था मेरे कोई पद चिन्ह ना छूटे मेरी कोई रेखा बिना खींचे संसार में जैसे पानी पर खींची हुई रेखा मिट जाती है ऐसे मैं मिट जाऊ मैं कहीं भी संसार को गंदा न कर मेरा होना न होना बराबर हो एक गांव में क्यों लगा था राशन कार्ड का होगा कि मिट्टी के तेल के लिए होगा मुला न सुन देर से पहुंचा था लेकिन आगे खड़े होने की कोशिश कर रहा था स्वभावता है जो पुलिस वाला देख रेख कर रहा था उसने कहा कि मुल्ला पीछे जाके खड़े हो उसने इतनी कड़क से कहा फिर पुलिस वाला तो मुल्ला को जाना पड़ा लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आ गया और फिर कोशिश करने लगा उस पुलिस वाले ने कहा तुम फिर आ गए मैंने कहा पीछे जाके खड़े हो मुल्ला ने कहा भाई वहां तो पहले से कोई खड़ा है पीछे पहले से कोई खड़ा है और जब किसी को हटा के ही खड़ा होना है तो आगे हटा के क्यों ना खड़ा होना जब जद्दोजहद ही करनी झंझट ही करनी तो आगे ही हटा के खड़ा होना ठीक पीछे तो पहले से कोई खड़ा है अहंकार आगे खड़े होने का संघर्ष है और अहंकार सदा देखता है कि पीछे की जगह तो भरी मजा यह है कि पीछे की जगह कभी नहीं भरी है पीछे तो कोई होना ही नहीं चाहता वो जगह सदा खाली है और पीछे खड़ा होने के लिए पीछे के आदमी को थोड़ी हटाना है तुम उसके पीछे खड़े हो सकते हो आगे खड़े होने के लिए आगे के आदमी को हटाना पड़ेगा वो संघर्ष है अहंकार एक संघर्ष निअंकारिता शांति फिर संघर्ष से तनाव पैदा होता है संघर्ष से उदासी विफलता विषाद पैदा होता है फिर संघर्ष के हजार रोग पैदा होते हैं पागलपन पैदा होता है फिर तुम उनके इलाज में निकलते हो लेकिन मूल जड़ को तुम सींचते चले जाते हो पत्तों को काटते हो जड़ को सींचते हो जड़ को काटो पत्तों को काटने से कुछ भी ना होगा और कबीर की सारी शिक्षा यही है कि तुम अगर अपने मैं को मिटा दो और मिटाना क्या है वो है ही नहीं जानना भर छाया की तरह है, है नहीं मालूम पड़ता है एक सपना है एक झूठ है जो तुम्हारे मानने की वजह से सच मालूम पड़ता है तुम न मानो तो अपने आप गिर जाता है नष्ट हो जाता है तुम्हारे सहारे से ही जो खड़ा है सहारा छोड़ दो वो अपने से गिर जाता है ताश के पत्तों का बनाया घर है, कागज की नाव है जो हो सकता है थोड़ी देर लहरों पर उतरा ले, लेकिन डूबना निश्चित है और जो उसमें बैठकर भवसागर को पार करने चला है वो तो निश्चित ही डूबेगा कबीर कहते हैं आप ही बही जाएंगे जे नहीं पकड़ो बाई अपने आप तो हम बह जाएंगे अगर तुम्हारा हाथ ना आया ये आपे शब्द बहुत अच्छा है इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि अपने आप तो हम बह जाएंगे और आपे का एक अर्थ अहंकार भी होता है आपे तो बह जाएंगे ये जो आपा है ये जो मैं भाव है इससे तो हम बह जाएंगे समझने की चेष्टा करें सुरति करो मेरे साइया हम हैं भवजल माए आपे ही बहि जाएंगे जे नहीं पकरो पकड़ो कबीर की पहली शिक्षा तो है कि तुम सुरती से भरो कि तुम स्मरण से भरो परमात्मा के जिस जैसे तुम परमात्मा के स्मरण से भरोगे जिस जैसे, जैसे उसकी याद सघन होगी तुम्हें अपने अहंकार का भाव कम होता जाएगा ये दोनों साथ नहीं रह सकते ये तो एक म्यान में दो तलवारें हैं ये साथ नहीं चल सकती ये राह बड़ी सक्रिय है बड़ी बारीक है प्रेम गली अति सांक्री ताम में दो न समा है यहां या तो परमात्मा का स्मरण बचेगा या अहंकार का स्मरण दोनों स्मरण साथ नहीं चल सकते अगर परमात्मा को पाना है तो स्वयं को छोड़ना होगा अगर स्वयं को पकड़ना है तो परमात्मा छूटा ही हुआ समझो ये तो तुम भूल के भी मत सोचना कि तुम परमात्मा को पालोगे तुम कभी भी ना पाओगे पाना हो सकता है लेकिन तुम न रहोगे तभी पाना होगा पाने की घटना घटेगी लेकिन तुम न रहोगे तभी जब तक तुम हो तब तक बाधा बनी रहेगी तब तक तुम्हारे कारण ही तुम परमात्मा को दूर हटाते रहोगे तो कबीर कहते हैं पहले तो मेरी सुरती सज जाए कि मुझे परमात्मा का स्मरण सद जाए लेकिन कबीर जानते हैं कि जिन्होंने ऐसा सोच लिया कि हमें सुरति सद गई वो एक नए अहंकार से भर गए जो कहने लगे कि हम तो परमात्मा के वक्त हैं कि हम तो उसकी ही याद करते हैं कि हम तो उसकी ही याद से भरे हैं उन्होंने एक नया मैं जन्मा लिया पुराना मैं नया हो गया और मजबूत हो गया पुराना मैं सांसारिक था ये धार्मिक हो गया ये जहर और खतरनाक है तो एक तो अहंकार है कि तुम्हारे पास बड़ी दुकान है और एक अहंकार है कि तुम रोज पूजा करते हो एक अहंकार है कि तुम्हारे पास धन है और एक अहंकार है कि तुमने बहुत त्याग किया एक अहंकार है कि दुनिया में तुम्हारा बड़ा बल है और एक अहंकार है कि परमात्मा के पास तुम्हारी बड़ी पहुंच है। वो दोनों ही एक जैसे दूसरा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पहले की मूर्ता तो दिखाई पड़ जाए दूसरे की मूर्ता दिखाई भी ना पड़ेगी दूसरे की मूर्ता दिखाई ना पड़ेगी क्योंकि वो शास्त्रों में ढकी है प्रार्थना पूजा धूप दीप अर्चना में ढकी है पहली मूर्ता तो नग्न है बाजार में खड़ी दूसरी मूर्ता छिपी है मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में पहली मूर्ता तो बहुत लोगों में है इसलिए दिखाई पड़ना बहुत कठिन नहीं है उसके मरीज तो बहुत हैं। दूसरी मूर्ता बड़ी न्यून है उसके मरीज बेजोड़ हैं वो बीमारी कभी कभी होती मुश्किल से होती इसलिए उस बीमारी में भी अकड़ पैदा हो जाती तो कबीर पहली सूत्र तो देते हैं कि तुम सूरती से भर जाओ लेकिन इस तरह मत पकड़ लेना सुरती को कि सूरत ही अहंकार को भरने का कारण हो जाए भक्तों को देखो उनकी अकड़ देखो ज्ञानियों को देखो उनकी अकड़ देखो त्यागियों को देखो उनकी अकड़ देखो पुरानी अकड़ चली गई नई अकड़ पकड़ गई अकड़ इतनी सूक्ष्म है कि तुम एक तरफ से छोड़ते हो कि दूसरी तरफ से पकड़ लेते हो तो इस अकड़ की संभावना ही मिट जाए इसलिए कबीर दूसरा सूत्र देते हैं सुरती करो मेरे साइया इसलिए वो परमात्मा से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे इस से भरने की कोशिश कर रहा हूं पर वो काफी नहीं मैं अकेला भावसागर पार ना कर सकूंगा मैं तो डूब ही जाऊंगा मेरा त्याग मेरी पूजा मेरी साधना पर्याप्त नहीं जरूरी हो सकती पर्याप्त नहीं मेरी तरफ से मैं जो भी कर रहा हूं वो अंधेरे में टटोलने जैसा है उस द्वार खुलेगा ही ये पक्का नहीं उस द्वार क्या खुलेगा मैं ही कैसे द्वार को खोल पाऊंगा अंधा अंधेरे में सब तरफ से बेचैन और परेशान पुकारता हूँ तुम्हें लेकिन मेरी पुकार ही तुम तक पहुँच पाएगी न तो तुम्हारा पता मुझे मालूम ना ठिकाना मुझे मालूम तुम कहाँ हो ये भी मुझे मालूम नहीं पुकारता हूँ और पुकार में भी कहीं ना कहीं मेरा संदेश छिपा है मैं हूँ ऐसा मेरी सुरती भी पूरी नहीं है वो भी खंड खंड है कभी भूल जाता हूँ कभी याद कर लेता हूँ सूरत करो मेरे साइया इसलिए तुम्हें भी मेरी याद करनी पड़ेगी मैं तो चल रहा हूं अपनी चेष्टा कर रहा हूं मुझे पता भी नहीं कि यह तुम्हारी ही दिशा है जिसमें मैं चल रहा हूँ तुम्हें पुकारता चल रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं ये पुकार तुम्हारे घर की तरफ जा रही नहीं जा रही इसलिए अकेले ना हो सकेगा सूरत करो मेरे साइया तुम भी मेरी थोड़ी याद करो हम हैं भूजल माए सागर बड़ा है संसार बड़ा सूक्ष्म है किनारा दिखाई नहीं पड़ता है डूबना ज्यादा निश्चित मालूम पड़ता है उबरने के अपनी ही सुरती की नाव को बनाकर तुम्हारे किनारे को पालेंगे ये संदिग्ध मालूम पड़ता है हम ही तो बनाएंगे उस नाव को हमारी सामर्थ्य क्या हमारी पात्रता कितनी है। हमारी बनाई हुई नाव भी तो हमारी ही नाव होगी हम से ही बनी होगी हम से बड़ी तो नहीं हो सकती हम से महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकती हमारी सब भूलें उस नाव में होंगी हमारे सब छिद्र उस नाव में होंगे बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं हो सकती एक चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्रकार ही तो बनाता है तो चित्रकार की सारी भूलें उसमें होंगी चित्रकार की सारी मनोदशा उसमें झलकेगी चित्रकारों के सारे मनोभाव उसमें चित्रित हो जाएंगे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है मूर्ति क्या कभी मूर्तिकार से बड़ी हो सकती कैसे होगी बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं हो सकती सृष्टि सदा ही सृष्टा से छोटी होगी खबीर कहते हैं सूरत ही करो मेरे साइया हे प्रभु तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारी याद कर रहा हूं हम हैं भाजल हम अब डूबे तब डूबे की हालत में पुकारते हैं चिल्लाते लेकिन तुम तक पहुंचती है आवाज कैसे हमें भरोसा हो जब तक कि तुम्हारी आवाज भी हम तक न पहुंचे हम तो हाथ फैला रहे अंधेरे में स्वभावतः क्योंकि प्रकाश अगर होता तो हम तुम्हें तो पुकारते ही क्यों हमारा हाथ अंधेरे में फैला है लेकिन हमें कैसे पक्का पता चले कि तुम्हारे हाथ तक पहुंच गया जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ का स्पर्श न करे ये अहंकार को बिल्कुल जड़ से मिटा देने की चेष्टा है थोड़ा सा बच सकता है साधक में तपस्वी में भक्त में बिल्कुल नहीं बच सकता क्योंकि भक्त यह नहीं कहता कि मेरी ही सामर्थ्य पहुंच जाऊंगा तेरा सहारा चाहिए सुरत करो मेरे साइया हम हैं भवजल माएं आपे ही बह जाएंगे अगर हम अपनी ही चेष्टा करते रहे तो बह जाना निश्चित है और यह अहंकार इतना भयंकर है कि हम छोड़ छोड़ के इसे पकड़ लेते एक तरफ से छोड़ते हैं दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं इधर से विदा करते हैं कि वो पीछे के दरवाजे से भीतर आ जाता है उसे हम फिर पाते हैं वो सिंहासन पर विराजमान है उससे हम बच नहीं पाते ये जो विनम्र निवेदन है ये जो अहंकार का साफ साफ स्वीकार है यही विनम्र आदमी का लक्षण अहंकारी तो कहेगा मैं विनम्र हूं विनम्रता ही उसका अहंकार बन जाएगी विनम्र आदमी कहेगा पक्का नहीं अहंकार सूक्ष्म है जाल कठिन है बाहर निकलना मुश्किल है चेष्टा करता हूं लेकिन जीत मालूम नहीं होती ये विनम्र आदमी कहेगा जिसने निश्चित ही अहंकार को छोड़ने के प्रयास किए और पाया है कि हर बार अहंकार किसी न किसी रूप में बच जाता है बड़े जटिल मार्ग हैं अहंकार के तुम धन छोड़ देते हो क्योंकि तुम सोचते थे धन के कारण अचानक अहंकार कहता देखो तुम जैसा त्यागी संसार में कोई भी नहीं तुम घर द्वार छोड़ देते हो जंगल में बैठ जाते हो अहंकार कहता देखो पापी तो सब संसार में तुम कैसे पुण्य आत्मा तुम यहां जंगल में हिमालय की गुफा में बैठे हो इससे तुम कैसे भागोगे कहा जाओगे ये तुम्हारे साथ ही खड़ा रहेगा विनम्र आदमी इसको पहचान लेता है विनम्र आदमी स्वीकार करता है कि अहंकार बहुत कठिन है इसलिए विनम्र परमात्मा से कहेगा आप ही बही जाएंगे अपने से तो तर ना पाएंगे बह जाएंगे जे नहीं पकड़ो बाई तुम्हारा हाथ अगर न बढ़ा तो हमारा डूब जाना निश्चित है चिल्लाते हैं पुकारते हैं रोते हैं लेकिन ये काफी कहाँ है शुरुआत हो सकती अंत नहीं अंत तो तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में आ जाए तभी तुम्हारा सहारा मिल जाए शुरती करो मेरे साइया अवगुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज तपस्वी तो हिसाब रखता है कि कितनी तपश्चर्या की साधक हिसाब रखता है कितने उपवास किए कितनी पूजाएं की कितने मंत्र जपे करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ वो सब अहंकार का ही हिसाब है वो खाते बही सब संसार के ही है अहंकार के अतिरिक्त कोई दावेदारी नहीं है दुनिया में दावेदारी कुछ भी हो कि मैंने इतने मंत्र पढ़े इतनी पूजा की भक्त का भाव कुछ और है भक्त कहता है अवगुण मेरे बाप जी भक्त कहता अवगुणों का मुझे पता है उन्हें मैं मिटा नहीं पाया ये भी मुझे पता है उन्हें मैं मिटा ना पाऊंगा यह भी मुझे पता है तेरे बिना कुछ भी ना होगा तो मैं ये नहीं कहता कि मैं गुणी हूं इसलिए तू हाथ बढ़ा यही फर्क है अहंकारी वहां भी कहता है कि देख मैंने इतने उपवास किए अभी तक तेरा हाथ नहीं मिला अन्याय हो रहा है बेईमान तरे जा रहे हैं ईमानदार डूब रहा है अनैतिक पार हुए जा रहे हैं और जिन्होंने तपश्चर्या की साधना की तुझे पुकारा राम राम जब के जीवन गुजारा वो डूब रहे हैं ये अन्याय है जहां अहंकार है वहां सदा शिकायत होगी शिकायत अहंकार के पीछे ऐसी चलती जैसे छाया तुम्हारे पीछे जहां अहंकार नहीं है वहां अहोभाव होगा वहां दीनता की स्वीकृति होगी और उसके दान के प्रति अहोभाव होगा जहां अहंकार है वहां सदा यह लगेगा कि जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है जिसके मैं योग्य हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है जो मेरी पात्रता है उससे कम मुझे मिल रहा है यही तो विषाद है यही तो उदासी है अहंकार की यही तो उसकी असफलता है लेकिन कबीर कहते हैं अवगुण मेरे बाप जी मुझे पता है कुछ छिपा नहीं है मुझसे कुछ तेरे द्वार पर मैं दावा लेके नहीं आया हूं और अगर ये कहता हूं कि तू हाथ बढ़ा तो इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं इसके योग्य इस भेद को ठीक से समझ लेना क्योंकि उसी भेद पर भक्त की सारी की सारी, की सारी कीमियां सारी कला निर्भर है मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि तू हाथ बढ़ा क्योंकि मैंने पात्रता अर्जित कर ली पात्रता कहां अपात्र हूं बिल्कुल अवगुण मेरे बाप जी अवगुणों का मुझे पता है शायद तुझे भी पता ना हो मेरे अवगुणों का मुझे पता है मुझे तो अवगुणों अवगुणों का ही पता है बकस गरीब निवाज तो तुझसे ये नहीं कहता कि मैंने अर्जित कर लिया है तेरा हाथ इतना ही कहता हूं कि मैं जानता हूं तुम गरीब निवाज तू उन पर दया करता है जिनके पास कुछ भी नहीं तेरी करुणा अपार है मैं तेरी करुणा को पुकार रहा हूं अपनी पात्रता की घोषणा नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब दे अगर देर हुई तो अन्याय होगा मैं जानता हूं कि जब भी मुझे मिलेगा तेरी करुणा के कारण मिलेगा मेरी पात्रता के कारण नहीं इस संबंध में एक बात समझ लेनी ज़रूरी एक बड़ा प्राचीन विवाद है सारे संसार के सभी धर्मों के सामने उठा है और वो विवाद ये है कि परमात्मा न्यायपूर्ण है या करुणावान बड़ा कठिन है विवाद तय करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर न्यायपूर्ण हो तो करुणावान नहीं हो सकता न्याय का तो मतलब है जिसने बुरा किया उसे दंड मिलना चाहिए जिसने भला किया उसे पुरस्कार मिलना चाहिए करुणावान का अर्थ है कि जिसने बुरा किया वो उसको भी प्रसाद मिल जाता है करुणावान का अर्थ है कि जिसने कमाया नहीं उस पर भी वर्षा हो जाती है तो परमात्मा क्या है जस्ट न्यायपूर्ण या कंपेंसनेट करुणावान दोनों एक साथ तो कैसे होगा क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट अदालत में न्यायपूर्ण हो तो करुणावान नहीं हो सकता क्योंकि अगर करुणा करने लगे तो फिर न्यायपूर्ण कैसे होगा एक आदमी ने चोरी की है उसे करुणा आ जाए कि बेचारा गरीब तो फिर न्याय ना कर सकेगा अगर उसे माफ कर दे तो जिसकी उसने चोरी की थी उसके साथ अन्याय हो गया और अगर न्यायुक्त हो ठीक वही करे जो न्याय कहता है तो फिर करुणा कहां होगी जिन लोगों ने माना कि परमात्मा न्यायपूर्ण है उन्होंने धीरे धीरे परमात्मा को हिसाब के बाहर ही कर दिया क्योंकि अगर परमात्मा न्यायपूर्ण है तो उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती फिर तो नियम काफी है परमात्मा की क्या जरूरत इसलिए जैनों ने परमात्मा को इनकार कर दिया क्या जरूरत है अगर वो सदा ही न्यायपूर्ण है तो नियम काफी है पाप के कारण दुख मिलता है ये नियम है जैसे कोई आदमी आग में हाथ डालता है हाथ जल जाता है आंख कोई सोचती थोड़ी कि इस आदमी पर दया करें या दंड दें आग तो एक नियम के अनुसार चलती इसलिए जैनों ने तय कर लिया कि परमात्मा को बात दी जा सकती है उसकी कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती अगर वो सदा ही न्यायपूर्ण है और कभी नियम के बाहर नहीं जाता है तो नियम काफी है उसकी क्या जरूरत और अगर वो सदा ही नियम के अनुसार चलता है तो वो नियम से नीचे नियम से ऊपर नहीं है तो नियम ही असली परमात्मा है इसलिए बुद्ध और महावीर दोनों ने कहा धर्म परमात्मा है जो और कोई परमात्मा नहीं है नियम धर्म यानी नियम वो जो जीवन का शास्त्र है उसका नियम जो आग में हाथ डालता है उसका हाथ जल जाता है बस ऐसे ही जो पाप करता है उसे दुख मिलता जो पुण्य करता है उसे सुख मिलता ये कर्म का सिद्धांत है अगर ठीक से समझो तो परमात्मा के साथ कर्म का सिद्धांत मेल नहीं खाता ये तुमने कभी सोचा ना होगा हिंदुओं को या तो परमात्मा को पकड़ना चाहिए या कर्म का सिद्धांत छोड़ देना चाहिए जैन ज्यादा तर्कयुक्त है उन्होंने कर्म का सिद्धांत पकड़ा परमात्मा को छोड़ दिया क्योंकि जब नियम ऐसा है जैन ये पूछते हैं कि परमात्मा अगर चाहे तो क्या पापी को भी स्वर्ग भेज सकता है अगर भेज सकता है तो ये जगत एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और ये परमात्मा परमात्मा नहीं है ये तो एक अन्यायी व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति का न होना बेहतर है और तब पुण्य करने में भी क्या सार है क्योंकि जैन कहते हैं अगर पापी स्वर्ग जा सकता है तो इससे उल्टा भी हो सकता है कि पुण्यात्मा नर्क बेद दिया जाए क्योंकि ये तो फिर परमात्मा की दिमागी करुणा पर निर्भर है नाराज हो जाए नियम तोड़ा जा सकता है अगर पापी के पक्ष में तो पुण्य आत्मा के विपरीत भी तोड़ा जा सकता है एक दफा नियम अगर तोड़ा जा सकता है तो नियम का फिर कोई भरोसा नहीं तो परमात्मा तो फिर एक तरह का ताना है वो ढंग हिटलर और स्टलिन जैसा है फिर उसका जैन कहते हैं ऐसे परमात्मा को हम बर्दाश्त नहीं करते अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करते हम तो नियम और नीति और न्याय को चाहते हैं इसलिए नियम काफी है परमात्मा की कोई जरूरत नहीं हिंदू दोनों मानते हैं हिंदू दुनिया में बड़ा विरोधाभासी धर्म है और वही उसकी खूबी भी है वही उसकी मुश्किल भी है खूबी यह है कि वह दोनों बातें एक साथ मानता है कि परमात्मा न्यायपूर्ण है और परमात्मा करुणावान है क्योंकि हिंदू कहते हैं कि अगर सिर्फ नियम हैं तो जीवन इतना रूखा सूखा हो जाता है कि वहां कोई करुणा की छाया नहीं अगर कानून से ही सब चल रहा है तो जीवन में फिर रस संगीत और रहस्य की क्या जगह रही गणित का हिसाब है धर्म का क्या उपाय रहा इसलिए जैन शास्त्र अगर तुम पढ़ो तो तुम पाओगे वो गणित का फैलाव उनमें तुम्हें उपनिषदों का रस ना मिलेगा मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं आप कुंद कुंद पर क्यों नहीं कभी बोलते जैसा कबीर पर बोलते हैं कुंद कुंद परम ज्ञानी हुए जरूर मैं चाहूंगा कि उन पर बोलूं लेकिन अड़चन वहां आ जाती है कि एकदम सब रूखा सूखा है एक मरुस्थल मालूम होता है नियम कोई काव्य नहीं है कोई करुणा नहीं कोई रसधार नहीं बहती चलो मरुस्थल में लेकिन कहीं कोई पानी की बूंद नहीं मिलती और सब गणित का ही हिसाब है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन एक गणित है उसमें से काव्य हो जाता है जीवन एक कविता नहीं रह जाती शुद्ध गणित हो जाता है हिसाब दो दो चार होते ऐसा हिसाब हो जाता है दो दो न तो पांच होते न तीन होते हिंदू बड़े अद्भुत हैं इस अर्थ में वो कहते हैं कि जीवन में नियम है लेकिन नियम ही सब कुछ नहीं है, नियम के पीछे करुणावान हृदय भी छिपा है जीसस की एक कहानी वो जीसस ने निश्चित ही हिंदुओं से इसी मुल्क में सीखी क्योंकि यहूदी उसको बिल्कुल नहीं समझ पाए और यहूदियों के लिए बिल्कुल बे, बेबूज हो गई यहूदी भी राजी हैं कि परमात्मा न्यायोक्त है इसलिए यहूदियों का परमात्मा बड़ा कठोर जैसा नियम कठोर होता है आग जलाती छोटा बच्चा हाथ डाले तो भी जलाती पहलवान हाथ डाले तो भी चलाती आग सोचती नहीं कि छोटा बच्चा है क्षमा करो छोड़ दो एक दफा एक दो दफा भूल करता है सीख लेने दो नहीं नियम बड़ा कठोर है इसलिए यहूदियों का परमात्मा एकदम नियम का प्रतीक है बड़ा कठोर है तुमने भूल किया वो तुम्हें सड़ाएगा नरकों में डालेगा काटेगा तुमने ठीक किया वो तुम्हें स्वर्गों में उठाएगा तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख की धाराएं बह जाएंगी पुरस्कृत होगे, दंडित होगे और सब नियम से चलेगा परमात्मा नियम है जीसस ने एक कहानी जब कहनी शुरू की तो यहूदियों के लिए बड़ी अर्चन हुई जीसस की कहानी बड़ी साधारण सरल सीधी साफ है जीसस ने कहा कि एक आदमी का एक अंगूरों का बगीचा था और उसने सुबह अपने वजीर को भेजा अपने मुनीम को भेजा कि तू जा और गांव से मज़दूरों को ले आ। वो गया वो कुछ मज़दूरों को लाया लेकिन और मज़दूरों की ज़रूरत थी दोपहर होते होते उसे फिर भेजा गया वो फिर और मज़दूरों को लाया लेकिन और भी मज़दूरों की ज़रूरत थी मालिक जल्दी में था और काम सांझ तक पूरा कर लेना था तो दोपहर के बाद भी कुछ मज़दूर आए फिर भी उसे भेजा गया कुछ मज़दूर तो तब आए जब काम बंद होने के ही करीब था वो आए ही काम करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला और सूरज ढल गया फिर उस मालिक ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और सभी को बराबर पैसे बांट दिए जो सुबह आए थे उन्हें भी और जो अभी अभी आए थे उन्हें भी निश्चित ही इसमें थोड़ा अन्याय मालूम पड़ा जो सुबह से मेहनत कर रहे थे उन्होंने कहा यह अन्याय क्योंकि हम सुबह से जीजान तोड़ रहे हैं कुछ लोग दोपहर में आए उन्हें आधा मिलना चाहिए कुछ लोग और भी बाद में आए उन्हें तो पाव ही मिलना चाहिए और कुछ लोग तो अभी अभी आए हैं इन्हें देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता उस मालिक ने कहा कि तुम्हें जितना मिलना चाहिए था उतना मिला या नहीं उन्होंने कहा हमें तो उतना मिल गया तो मालिक ने कहा फिर तुम फिक्र मत करो तुम्हें जितना मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिल गया इन्हें मैं अपनी खुशी से देता हूं मेरे पास देने को बहुत है इनकी मजदूरी के कारण नहीं देता अपने ज्यादा होने के कारण देता हूं इसमें तुम्हें कोई एतराज है यह कहानी जीसस ने निश्चित ही हिंदुओं से सीखी होगी इस कहानी का सूत्र कहीं हिंदुओं की धारणा में हिंदू कहते हैं परमात्मा न्यायपूर्ण है मगर न्याय का उपयोग वो पुण्यात्माओं के साथ करता है ये जरा समझ लेना ये बड़े मजे की बात है न्याय का उपयोग करता है पुण्यात्माओं के साथ क्योंकि उनको करुणा की जरूरत ही नहीं उन्होंने करुणा कभी मांगी ही नहीं तो उन्हें जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाता उन्होंने मेहनत की सुबह से सांझ तक तप किया उपवास किया भूखे रहे जंगल में गए उल्टे सीधे सांसें साधी प्राणायाम किया सिर के बल खड़े रहे योग किया हजार उपाय किए जुगत की जोग की निश्चित ही उन्होंने बड़ी मेहनत की सुबह से सांझ तक परमात्मा उन्हें उतना देता है जितना उन्होंने अर्जित कर लिया करुणा उन्होंने मांगी नहीं उन्होंने अपने श्रम की मांग की है इसलिए बड़े मजे की बात है कि महावीर और बुद्ध के धर्म का नाम श्रमण श्रमण का अर्थ होता है जो श्रम पर आधारित है हिंदुस्तान में दो संस्कृतियां हैं एक ब्राह्मण और एक श्रमण श्रमण संस्कृति का अर्थ होता है हम अपने श्रम से जो अर्जित है उसकी मांग कर रहे हैं निश्चित उतना मिलेगा उससे कम कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि परमात्मा न्यायपूर्ण है लेकिन जिन्होंने सिर्फ अर्जित किया है वो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे परमात्मा के द्वार पर जब वो देखेंगे कि पापियों को भी मिल रहा है और खूब मिल रहा है और उतना ही मिल रहा है जितना उन्हें मिल रहा है तब परमात्मा उनसे कहेगा कि ये मैं अपने आधिक्य से देता हूं ये मेरे पास बहुत ज्यादा है इसका मैं क्या करूं तुमने जितना कमाया तुम्हें मिल गया फिर भी बहुत मेरे पास बचा उसका मैं क्या करूं ये गणित के बाहर है बात मगर जीवन गणित है ही नहीं ऐसा नहीं कि गणित से चलने वाले लोग नहीं पहुंचेंगे पहुंचेंगे पर उतना ही पाएंगे जितना उनकी जरूरत जितना उन्होंने कमाया है अंत में एक बड़ा अद्भुत अनुभव होता है कि उनको भी मिल जाता है जिन्होंने कमाया ना था लेकिन जिन्होंने अनुभव किया था हम अवगुणी हैं जो निरअहकार थे कमाई तो अहंकार की घोषणा है अहंकार के साथ पूरा न्याय किया जाता है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कमाया नहीं या कमाया भी तो भी पाया कि हमारी कमाई का क्या दावा हो सकता है उन्होंने अपने अवगुणों की बात कही है अवगुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज उनका कि अवगुण ही अवगुण है हमें दावा हमारा कुछ नहीं अगर न मिलेगा तो हम शिकायत न कर सकेंगे और कहीं अपील ना कर सकेंगे तुम्हारे खिलाफ़ कोई अदालत है भी नहीं अपील की कोई शिकायत भी ना कर सकेंगे हम पाएंगे कि ठीक है जो हुआ वो अपने अवगुणों के कारण हुआ तुमसे हमारी कोई शिकायत ना होगी लेकिन हम तुम्हारी करुणा को तो पुकार सकते हैं अब अस्तित्व में दोनों तत्व हैं न्याय के और करुणा के न्याय को पुकारता है ज्ञानी करुणा को पुकारता है भक्त नियम को पुकारता है ज्ञानी करुणा को पुकारता है भक्त भक्त निर्भर होता है इस अस्तित्व की प्रीति पर ज्ञानी निर्भर होता है इस अस्तित्व के नियमों पर इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अगर ज्ञानी ही सिर्फ ठीक हो तो किसी न किसी दिन धर्म विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा होकर समाप्त हो जाएगा क्योंकि विज्ञान भी नियम पर निर्भर वो भी नियम की खोज है इसलिए आइंस्टीन में और महावीर के विचार में बहुत फर्क नहीं है एक ना एक दिन तालमेल बैठ जाएगा आइंस्टीन भी रिलेटिविटी की बात करता है सापेक्ष की और महावीर भी बात करते हैं महावीर के वचनों में और आइंस्टीन के वचनों में विरोध खोजना कठिन है कभी ना कभी विज्ञान जैन धर्म और बौद्ध धर्म से राजी हो जाए उस दिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म खो जाएंगे क्योंकि जिस दिन विज्ञान ही इस काम को पूरा कर देगा उस दिन इन धर्मों की कोई जरूरत ना रह जाएगी जो धर्म नियम पर आधारित हैं उनके खोने का दिन जल्दी करीब आ जाएगा उस दिन तो वही धर्म बचेंगे जो नियम के बाहर जरा बेबुज पहेली जैसे हिंदू धर्म बहुत बेबूज गहरी से गहरी पहेली है उसकी और वो ये कहता है कि वो भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने कमाने का दावा ही नहीं किया जिन्होंने केवल अपने दुर्गुणों की स्वीकृति की जिन्होंने अपनी कमियों का स्वीकार किया वे भी पहुंच जाते हैं वे निरअहकारिता के कारण पहुंचते हैं और मेरी अपनी समझ ये है कि वो और भी गहरे पहुंच जाते हैं जिन्होंने परमात्मा के हृदय से पहुँचने की कोशिश की जो परमात्मा के मस्तिष्क पहुँच रहे हैं नियम के अनुसार गणित के अनुसार वे भी पहुँचते हैं लेकिन उतने गहरे नहीं पहुंच पाते अवगुण मेरे बाप जी भक्त परमात्मा से संबंध जोड़ता है क्योंकि भक्त ये मान ही नहीं सकता कि अस्तित्व के साथ हमारा जीवन अनजुड़ा है जीसस कहते हैं परमात्मा को मेरे पिता कबीर कहते हैं बाप जी बाप जी शब्द बड़ा प्यारा है मैं राजस्थान में घूमता था तो राजस्थान में ग्रामीण जब भी आते हैं किसी संत के पास तो वो कहते हैं बाप जी या बापू गुजरात में भी तो कभी कभी ऐसा होता है उदयपुर के महाराजा के पिता मुझे मिलने आए वो बड़े सादे भक्त बड़े सीधे आदमी हैं दस पच्चीस लोग ही मैंने मुल्क में देखे हैं जिनमें वैसा गुण है वो तो बहुत बूढ़े हैं मेरे पिता से भी उनकी उम्र ज्यादा है मेरे पिता के पिता की उम्र के होंगे मुझसे जब बापजी कहने लगे तो मैंने कहा रुके मुझे आप बापजी मत कहें तो मेरे पिता से भी पिता की उम्र के वो कहने लगे कि नहीं शरीर की बात ही नहीं है उम्र का सवाल ही नहीं हम तो आप में बापजी को ही देखते हैं। बापजी का अर्थ है परमात्मा बापजी का अर्थ है जिससे सारा जगत हुआ और जिसमें लीन हो जाएगा वो एक संबंध है प्रेम का परमात्मा कोई न्यायाधीश नहीं न्यायाधीश से भी कोई संबंध होते न्यायाधीश से तो बड़ा फासला होता है न्यायाधीश तो संबंध बनाता ही नहीं किसी से इसलिए न्यायाधीश को हम वर्ष दो वर्ष में एक गांव से दूसरे गांव में बदली करते रहते क्योंकि वो एक जगह ज़्यादा देर रह जाए तो लोगों से संबंध हो ही जाएंगे आदमी आखिर आदमी है जब संबंध हो जाएंगे तो न्याय में बाधा पड़ने लगेगी किसी से ज़्यादा परिचय हो जाएगा उसका लड़का चोरी में पकड़ जाएगा तो दो साल की सजा ना देकर दो महीने में निपटा देगा किसी से झगड़ा हो जाएगा विरोध बन जाएगा तो जहाँ दो महीने की सजा देनी थी दो साल की दे देगा इसलिए हम न्यायाधीशों को एक गाँव में ज़्यादा देर टिकने नहीं देते और गांव में भी टिके हैं तो उनसे गांव से संबंध नहीं बनने देते वो उनको दूर रहना चाहिए फासले पर रहना चाहिए मित्रता नहीं बनानी चाहिए ऐसे धर्म है जिनका परमात्मा से नाता न्यायाधीश का है ये भी कोई नाता हुआ है ये तो बात ही खराब हो गई जीवन की सारी रसधार ही सूख जाएगी तुम फिर नाच ना सकोगे अदालतों में कहीं नाच हो सकता है इसलिए तो चर्च उदास हो गए मस्जिदें खाली हो गईं, मंदिरों में नौकर बैठ गए पूजा करने सब काम अदालती हो गया संबंध सीधा होना चाहिए वो संबंध ऐसा होना चाहिए जैसे बेटे और पिता के बीच होता है, मां और बेटे के बीच होता है, पति पत्नी के बीच होता है, प्रेमी प्रेसी के बीच होता है। वो संबंध कहीं निकटता का होना चाहिए वो संबंध किसी न किसी रूप में प्रेम का होना चाहिए और बहुत तरह के संबंध भक्तों ने खोजे सूफी फकीर उसको प्रेसी कहते हैं उसका भी अपना राज है हिंदू भक्त मीरा चैतन्य उसे पति की तरह पूछते हैं बंगाल में एक भक्तों का संप्रदाय है राधा संप्रदाय पुरुष भी अपने को राधा ही मानता है कृष्ण एक ही है पति एक ही है लेकिन कबीर का जोर पिता और बेटे के संबंध पर है इसमें कई बातें समझने जैसी हैं अगर वो पिता है तो पिता और बेटे के बीच बड़ा अनूठन आता है एक तो बेटा पिता का ही फैलाव है वो उससे अलग है अलग नहीं भी है ये बात पहली समझ लेनी जरूरी क्योंकि बेटा है तो पिता का ही वीरियाणु वो उसकी ही यात्रा है जीवनधारा है कितने ही दूर हो जाए फिर भी दूर नहीं अपना ही है आत्मज कहते हैं हम बेटे को कि वो अपने से ही जन्मा है तो हम परमात्मा से कितने ही दूर हो जाएं, कितनी ही पीठ कर लें, और कितनी ही यात्रा पर निकल जाएं संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता हम उससे ही पैदा हुए हैं पति पत्नी का संबंध हमारा बनाया हुआ है पिता बेटे का संबंध हमारा बनाया हुआ नहीं है। पत्नी को हम बदल ले सकते हैं डायवोर्स हो सकता है पिता को बदलने का कोई उपाय नहीं पत्नी हम दूसरी चुन सकते हैं, लेकिन पिता दूसरा कैसे चुनेगा? कैसे चुनेंगे दूसरा पिता वो बात हो गई हो गई उसके न होने की कोई सुविधा नहीं है पिता को बदला नहीं जा सकता वो अपरिवर्तनीय संबंध है और बेटा कितना ही बड़ा हो जाए बाप से बड़ा कभी नहीं हो सकता कोई उपाय नहीं है बेटा बाप से जान ले ज्यादा ज्यादा ज्ञानी हो जाए ज्यादा त्यागी हो जाए ज्यादा धन कमा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बाप बाप है बेटा बेटा है और फासला और अनुपात वही का वही है जो सदा था बेटा बूढ़ा हो जाए तो भी बाप के लिए बेटा ही है कोई अंतर नहीं पड़ता बाप और बेटे का संबंध कई और आयामों में भी बड़ा महत्वपूर्ण है बेटे और बाप के बीच जो संबंध है वो अत्यंत गहन श्रद्धा का है श्रद्धा प्रेम का नवनीत है वो आखिरी चरण है प्रेम का पति पत्नी में संबंध प्रेम का है वो टूट सकता है प्रेम घृणा में बदल सकता है लेकिन श्रद्धा का संबंध एक बार निर्मित हो जाए तो वो कभी अश्रद्धा में नहीं बदल सकता अगर बदल जाए तो समझना है कि तो वो निर्मित ही ना हुआ था श्रद्धा में वापस लौटने का उपाय ही नहीं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वहां से कोई वापस नहीं लौटता गुरुजीफ पश्चिम का एक बहुत बड़ा संत अपने आश्रम के बाहर दीवार पर रिक्ष रक्ष छोड़ा था कि जिसने अपने मां बाप को आदर देना नहीं सीख लिया उसके लिए मंदिर के द्वार बंद बड़ी हैरानी की बात थी इस बात को लिखने की वहाँ क्या जरूरत थी लोग पूछते भी गुरजेफ से कि क्या मामला है इससे माँ बाप से क्या लेना देना गुरजेफ कहता है कि जिसने इस संसार के माँ बाप से संबंध श्रद्धा का नहीं बना लिया उसके पास सीढ़ी ही नहीं है उस ऊपर के पिता के तरफ चढ़ने की उसकी सीढ़ी नहीं है उसके पास उसके पास मौलिक अनुभव नहीं है जिसका बीज बन जाए और वृक्ष बन सके उसके पास पहली कुंजी ही नहीं है इसलिए पूर्व में जहां धर्मों का जन्म हुआ सारे धर्मों का जन्म पूर्व में हुआ है पश्चिम में एक भी धर्म पैदा नहीं हुआ जैसे है जैसे सूरज पूरब में उगता है जैसे सारा धर्म पूरब में पैदा हुआ है पूरब में जितने धर्मों का जन्म हुआ सभी धर्मों का हुआ है। और पूरब में सभी लोगों ने एक बात पर जोर दिया है वो है बेटे के द्वारा पिता के प्रति एक अन्य श्रद्धा जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है वो कारण है उसका कारण है क्योंकि अगर तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा नहीं कर पाए तो तुम उस अज्ञात पिता के प्रति तो कैसे श्रद्धा का भाव पैदा कर पाओगे मूल सीढ़ी खो रही इसलिए जिन लोगों का भी अपने पिता से बहुत अच्छा संबंध नहीं है उन्हें उस संबंध को सुधार लेना चाहिए उसके बिना सुधारे वो उनके और परमात्मा के बीच थोड़ी सी झंझट बनी रहेगी पश्चिम में परमात्मा की धारणा टूटती गई है और वो उसी हिसाब से टूटी जिस हिसाब से बेटे और बाप का संबंध टूटा है पिछले तीन सौ में जिस हिसाब से बेटे और बाप का संबंध टूटा है उसी हिसाब से मनुष्य का और परमात्मा का संबंध टूटा है अब तो पश्चिम में बेटे बाप का कोई संबंध जैसा संबंध नहीं रह गया है परमात्मा से भी कोई संबंध नहीं रह गया है। जीवन में हर चीज कड़ी की तरह जुड़ी पृथ्वी के संबंध भी आकाश के संबंध की कड़िया बनते प्यारा है शब्द बाप जी अवगुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज में पूत कपूत हूं तब पिता को लाज और मुझे पता है मैं दावा नहीं कर सकता सपूत होने का हो सकता है मैं कपूत हूं लेकिन ये मेरी बोल चूक है इससे तुझे लज्जा में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं ये मेरी गलती है जो भी भूल चूक है वो मेरी है इससे तुझे लज्जा में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं जे मैं पूत कपूत हूं तब तो पिता को लाज और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा कपूत हो कि सपूत हो पिता के प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता और पढ़ता हो प्रेम में फर्क तो वो पिता का प्रेम नहीं हालत तो उल्टी है अक्सर ऐसा होता है कि कुपूत पिता के प्रति बेट बेटे के प्रति पिता का ज्यादा प्रेम और ज्यादा लगाव होता दूसरी कहानी एक बाप के दो बेटे थे छोटा बेटा उपद्रवी था, था। लंपट था। उसने आधी संपत्ति ले ली और शहर चला गया गांव छोड़कर वहां उसने संपत्ति बर्बाद कर दी जुए में शराब में स्त्रियों में भिखारी हो गया दर दर भीख मांगने लगा बड़ा बेटा बाप के पास रहा उसकी खेती में उसके बगीचों में काम किया मेहनत की बात बूढ़ा था जो संपत्ति उसे मिली थी उसने उसकी चार गुनी पांच गुनी कर दी फिर एक दिन भीख मांगते छोटे बेटे को याद आई कि मैं भीख मांग रहा हूँ ऐसे न मालूम कितने भिखारियों को मेरे पिता रोज भीख देते हैं मैं जिनसे भीख मांग रहा हूं ऐसे लोग मेरे पिता के खेत पर काम करने आते हैं नौकर चाहकर है। क्या मेरे पिता मुझे क्षमा न कर सकेंगे एक दफा कोशिश कर लेनी उचित है उसने खबर भेजी कि वो वापस आना चाहता है पिता ने बड़ा स्वागत समारंभ किया सारे गांवों को भोज पर निमंत्रित किया पुरानी से पुरानी शराब तलघरों से निकलवाई मोटी समोटी मोटी भेड़ काटने की आज्ञा दी घर में दिए जलाए सुगंध छिड़की गई बैंड बाजे बजाए फूल हार लटकाए बेटा लौट रहा है बाप बड़ा प्रसन्न था किसी ने जाके बड़े बेटे को खेत में खबर दी जो अब भी वहां मेहनत कर रहा था कि तुम्हें पता है घर पर क्या हो रहा है अन्याय हो रहा है तुम्हारा छोटा भाई लौट रहा है लंपट आवारा सब बर्बाद करके सब प्रतिष्ठा खोके और बाप उसके स्वागत का समारंभ कर रहा है फूल बत्ती जलाई जा रही दीप सजाए जा रहे हैं सारे गांव को निमंत्रण मिला है पुरानी से पुरानी शराब निकाली गई मोटी से मोटी भेड़ को काटने की आज्ञा दी गई और तुमने सदा बाप की सेवा की और कभी तुम्हारे लिए ऐसा समारंभ ना हुआ कोई उत्सव ना हुआ ये अन्याय है बड़े बेटे को भी लगा यह अन्याय है वो बड़े क्रोध में बगीचे से वापस लौटा ये सब देख के घर वो तो हैरान हो गया उसने अपने बाप से कहा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं मेरे लिए कभी दिए ना चले मेरे लिए कभी भोज न दिया गया और मैं सदा से तुम्हारे चरणों की सेवा कर रहा हूं और ये दिए उसके लिए जल रहे हैं जिसने तुम्हारी आधी संपदा बर्बाद कर दी और तुम्हारे नाम को कालिफ़ लगा दी बाप ने कहा तू तो मेरे पास ही है सदा तेरे लिए अलग से स्वागत की कोई जरूरत नहीं तू तो मेरे हृदय के पास है लेकिन जो भटक गया है और वापस आ रहा है स्वागत के बिना ठीक से वापसी न हो सकेगी हम उसे स्वागत न देंगे तो उसे लगेगा कि हमने स्वीकार नहीं किया अंगीकार न किया तू तो मेरा ही है तू कभी दूर ही ना गया लेकिन उसके लिए स्वागत की जरूरत है ताकि उसका आत्मगौरव वापस लौट आए और जीसस कहते हैं परमात्मा पुण्यात्माओं के लिए शायद स्वागत समारंभ ना भी दे लेकिन जिन्होंने अपने अवगुण स्वीकार कर लिए और जिन्होंने प्रार्थना भेजी है कि हम वापस लौट आना चाहते हैं उनके लिए बड़ा स्वागत समारंभ रचा जाता है जीसस ने कहा है जैसे गढ़रिया अगर उसकी एक भेड़ खो जाए तो अपनी सौ भेड़ों को अंधेरी रात में अकेले पहाड़ पर छोड़कर खोई भेड़ को खोजने निकल जाता है और जब भेड़ मिल जाती तो उसे कंधे पर लेकर लौटता है और बड़ा खुश होता है और जो भेड़ें सदा उसके पास थे, उन्हें कभी कंधे पर लेकर नहीं चला और ना कभी प्रसन्न हुआ कोई जरूरत ही ना थी भक्त की धारणा यह है कि अगर तुम अपने हृदय को पूरा परमात्मा के सामने खोल दो अपने पाप को अपने अपराध को अपनी दीनता को दरिद्रता को वही खोल देना वही कन्फेशन वही स्वीकारोक्ति उसके हाथ का तुम्हारी तरफ बढ़ने का उपाय हो जाएगा तुम उससे भटक गए हो वो भी तुम्हें खोज रहा है उसका हाथ भी अंधेरे में तुम्हें टटोल रहा है तुम ही अकेले नहीं खोज रहे हो अस्तित्व भी तुम्हें खोज रहा है अगर तुम अकेले ही खोज रहे हो और अस्तित्व बिल्कुल निरपेक्ष है तो खोज पाके भी क्या समाधि घटित होगी खोज पाके घर लौट के भी अगर वहां कोई दिए जलते ना मिले कोई स्वागत समारंभ न हुआ तो घर आना भी क्या घर आना होगा तो धर्मशाला और घर में क्या फर्क होगा नहीं अस्तित्व भी खोज रहा है ईसाईत की बड़ी से बड़ी देन दुनिया को एक ही है कि मनुष्य परमात्मा को नहीं खोज रहा है परमात्मा भी मनुष्य को खोज रहा है उसका हाथ भी तुम्हें टटोल रहा है जे मैं पूत कपूत हूं तब तो पिता को लाज मन परतीत न प्रेम रस न तो कोई प्रतीति है मन में कोई अनुभव नहीं न कोई प्रेम का रस ना कछु तन में ढंग न शरीर ही कोई ढंग का है किस मुंह से तेरे सामने आऊ किस हिम्मत से तेरे द्वार को खटखटाऊ किस आधार पर पुकारू चिल्लाऊं तुझे, किस पात्रता पर दावा करूं मन प्रतीत न प्रेम रस ना कछु तन में ढंग ना जानो उस पीयूसों क्यों कर रहसी रंग और न कभी तुझे देखा न कभी तुझे जाना प्यारे से कभी पहचान ही ना हुई उस प्रीतम से कभी मिलना ही न हुआ। ना हुआ न जानो उस पीवूसों क्यों कर रहसी रंग तो कैसे समझूं कि कौन सा रंग कौन सा रहस्य कौन सा रास कौन सा आनंद घटित होगा तेरे द्वार पर कैसी तैयारी करूं किस रंग में अपने को रंगू किस रहस्य में डुबाऊं तेरे द्वार पर कौन स्वीकृत होता है कैसे मुझे पता चले न जानूं उस पीवसों क्यों कर रहसी रंग तो किस भांति नाचूं कौन सा गीत गाऊं कौन से वाद्य तुझे प्रिय है कौन सा रंग कौन सा रास कुछ भी तो पता नहीं मन प्रतीत न प्रेम रस न कछु तन में ढंग न जानो उस पीबसों क्यों कर रहसी रंग मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर भक्त का यही भाव है कि अगर मेरा मुझ में कुछ है तो वो सब दुर्गुण है अगर मेरा मुझ में कुछ है तो वो सब अंधकार है अगर मेरा मुझ में कुछ है तो वो सब बीमारियां हैं, उपाधियां हैं। उनकी तो तुझसे तो बात भी क्या करें उनसे तो कोई पात्रता बनती नहीं ना मेरी कोई योग्यता संभलती है ना मेरा दावा निर्णीत होता है और तू कैसा है तेरी क्या पसंद है क्या लेकर तेरे द्वार पर आऊ कैसे चेहरे तुझे प्रिय है कैसी आंखें तुझे प्यारी लगती कैसे हृदय को तू हृदय लगा लेता है तेरा ही पता नहीं तो मैं तेरे द्वार पर गलत ही पहुंचूंगा ठीक पहुंचने का उपाय कहां है तो गलत तो मुझ में बहुत है भक्त कहता है और जो कुछ ठीक हो उसका मैं क्या दावा करूं मेरा मुझ में कुछ नहीं अगर कुछ ठीक हो तो वो तेरी सुगंध है तेरा दान है वो तेरी ही जीवन धार है तू ही है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछ है सो तोर कुछ भी अगर कहने योग्य हो प्रशंसा योग्य हो तो वो तेरा है और समर्पण करने में मुझे अड़चन किया तेरा तुझको सौंपते तेरा ही तुझे सौंप रहा हूं क्या लागत है मोर मेरा लगता ही क्या है मेरा खर्ची क्या हो रहा है लोग परमात्मा पर समर्पण भी करते हैं तो ऐसे जैसे कोई एहसान करते हैं। कभी कभी मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं हमने तय कर लिया कि अब सब आप ही पर समर्पण करते हैं लेकिन वो इस ढंग से कहते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं किसी पर समर्पण तो तुम तभी कर पाओगे जब तुम समझोगे कि तुम्हारे पास समर्पण करने योग कुछ भी तो नहीं है क्या जिसको तुम समर्पण कर रहे हो था क्या जिसको तुम समर्पण करने ले आयो कुछ भी तो नहीं और फिर परमात्मा के द्वार पर तो एक ही बात हो सकती है वो कबीर ठीक कह रहे हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछू है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर यही समर्पण का भाव है दो बातें दो शब्द तुम याद रख लो एक है अहंकार और दूसरा है समर्पण अहंकार यानी संसार समर्पण यानी मुक्ति अहंकार यानी तुम और समर्पण यानी परमात्मा अहंकार यानी नर समर्पण यानी स्वर्ग छोड़ दो अपने को उसके हाथ में नदी बही ही जा रही है सागर की तरफ तुम नाहक ही तैरने की कोशिश कर रहे हो छोड़ दो नदी में तैरने की भी जरूरत नहीं निवेदन कर दो कि जैसा हूं मुझे स्वीकार कर लो और अन्यथा ओहना मैं जानता भी कहा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं जिस दिन तुम ऐसा कर पाओगे उसी क्षण अन्यथा हो जाओगे जिस क्षण तुम कह सकोगे कि मेरे पास है ही क्या जो तुझे दू जो है तेरा ही है समर्पण भी किस मुंह से करूं किस का करूं अपना कुछ होता तो समर्पण की अकड़ भी बचती तेरा ही तुझे लौटाता हूं तुझसे ही जो आया वो तुझी में वापिस लौटता है तेरी ही जलधार तेरे सागर में वापस गिरती है इसमें क्या गौरव है क्या गरिमा है तू अंगीकार कर ले इतना ही काफी क्योंकि राह में बहुत धूल कूड़ा कचरा मिट्टी मैंने इकट्ठी कर ली तेरी जलधार उतनी शुद्ध नहीं जितनी तूने भेजी थी आकाश में बादल घिरते हैं मेघों से जल बरसता है शुद्ध फिर जमीन पर आता है जमीन पर आते आते ही अशुद्ध होने लगता है हवाओं में धूल कण है जल की बूंदें पकड़ लेती फिर मिट्टी पर गिरता है फिर सब तरह की गंदगी पकड़ लेती सब तरह का स्थूल पदार्थ का जगत जल को ओतप्रोत कर लेता है फिर बहता है सागर की तरफ जिस जिस से बहता है गाँव की नगरों की शहरों की गंदगी मिलती चली जाती है शुद्ध जल तो परमात्मा का है वह जो मेघ से गिरा था लेकिन बाकी जो राह में गंदगी इकट्ठी कर ली वो तुम्हारी और जब वापस नदी सागर में गिरेगी तो किस मुंह से तुम कहो कि समर्पण करता हूं तब तुम यही कहोगे जो कबीर कहते हैं सुरती करो मेरे साइया हम हैं भौजल माएं, आप ही बहि जाएंगे जे नहीं पकड़ो बाहीं अवगुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज जे मैं भूत कपूत हों तब तो पिता को लाज मन परतीत न प्रेमरस न कछु तन में ढंग न जानो उस प्यूसों क्यों कर रहसी रंग मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर समर्पण की ये भाव दशा है दुर्गुण मेरे हैं सदगुण तेरे हैं दुर्गुण छोड़ना मुझे आता नहीं नहीं तो छोड़ ही दिए होते सदगुण पैदा करना मुझे आता नहीं नहीं तो पैदा कर लिए होते तो अब सब छोड़ देता हूं दुर्गुण सदगुण सब तेरे ही चरणों में रख देता हूं तू ही संभाल ले जो तुझे करना हो और यही रहस्य जीवन का कि जिस दिन कोई व्यक्ति परमात्मा में इस भांति समर्पित हो जाता है सभी दुर्गुण अचानक सद्गुण के लिए उपयोगी हो जाते हैं अंधकार पृष्ठभूमि बन जाता है प्रकाश की क्रोध रूपांतरित होकर करुणा बन जाता है काम वासना ऊर्थ गमन करती है ब्रह्मचर्य हो जाती है। मोह बदलता है ढंग और प्रेम हो जाता है सब बदल जाता है समर्पित करते ही अहंकार के हटते ही सागर में गिरते ही सब शुद्ध हो जाता है फिर मेघ उठने लगते हैं सागर से परम शुद्ध होकर फिर गंगोत्री पे बरसने की तैयारी हो जाती है। जीवन चेष्टा नहीं है समर्पण है लेटको है छोड़ देना है जितना तुम लड़ोगे उतना ही तुम मुश्किल में पड़ोगे अहंकार संघर्ष है समर्पण असंघर्ष की दशा है पर तब सभी स्वीकार कर लेना है छोड़कर फिर जो उसकी मर्जी जैसा वो रखे जैसा वो चलाए जहां वो ले जाए जो वो करे अचानक तुम पाओगे सब हल्का हो गया गरीब रखे तो गरीब अमीर रखे तो अमीर स्वर्ग ले जाए तो स्वर्ग नरक ले जाए तो नर्क जिस दिन तुमने सब उसके हाथ पर छोड़ दिया उसका हाथ तत्क्षण तुम्हें संभाल लेता है उसके हाथ का सवाल है उसके हाथ में हाथ हो तो नरक स्वर्ग हो जाते हैं, दुख सुख हो जाते हैं, पीड़ाएं बड़े अपूर्व आनंद में रूपांतरित हो जाती है विराट हो जाता है सीमा तो अहंकार की समर्पण की कोई सीमा नहीं तत्क्षण अहंकार के गिरते ही तुम असीम हो जाते अभी तक तुमने समझा था कि तुम दीवाल में घिरे आंगन हो अब तुम जानते हो तुम सब तरफ फैले आकाश हो मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सु तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर आज इतना